ब्रह्म विद्योपनिषद साधयन भद्रकुंभा नवद्वाराणी बंधए सुमन पवनारूढ़ सराघु निर्गुण नो, नो द्वारों को बंद करके बज्र कुंभ उज्जयी शीतली आदि प्राणायाम का साधन करना चाहिए मन को प्रसन्न रखकर सहज स्थिति में निर्गुण होकर पवन पर प्राणायाम परायण होना चाहिए मृत वर्षि छठ चक्र मंडल उत्थारम ज्ञान दीपम प्रकाशयत इस ध्यान से ब्रह्मस्थान में ना सुनाई पड़ने लगता है तथा शंकनी नाड़ी से अमृत की वर्षा होने लगती है और षठ मंडल का भेदन होने से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है सर्वभूतस्थितम देव सर्वेथम निमर्चयत आत्मरूपम तमालोक्य ज्ञान रूपम समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए वे आत्मस्वरूप ज्ञानस्वरूप तथा से रहित व्याधसे दिव्यरूपेण दृश्य दिव्यूपेणव्यारंजन हंस हंस बदे द्वाहश्रिता सृ पाणपाणीजोरग्रंथी रजपेत्यधीय सहस्रमेक दैयुतम सर्वदा। उच्चरण पठ तो हंस सोहमित उन सर्वव्यापी निरंजन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस हंस का निरंतर जप करते रहना चाहिए प्राणियों की देह शरीर में स्थित प्राण और अपान की ग्रंथि को अजपा जप कहा जाता है इससे नित्य प्रति इक्कीस बार जप करता हुआ हंस सोहम के रूप में परिणित हो जाता है पूर्वभागे झदोलिंगम शिखिन्याव पश्चिम ज्योतिर्लिंगम भ्रूवर्मध्ये निध्याये सदा यति साधक को सदा ही कुंडलनी के पूर्व में अधोलिंग का स्थान में पश्चिम लिंग का, का भृगुट्यों के मध्य में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए अच्युतम अचिन्त्योहम अतर्क्योहम अजोहम्यम अभ्रणोहम अकाजोहम अनंगोहम स्म भयोस्म मैं अच्युत हूँ मैं अचिंत्य अर्थात चिंतन से परे हूँ मैं तर्क की सीमा से बाहर हूँ मैं अजन्मा हूँ मैं व्रण रहित अर्थात स्वस्थ हूँ मैं काया से विहीन हूँ मैं अनंग अंग रहित एवं भय से रहित हूँ अशब्दोहम अरूपोहम अस्पर्शोस्म्य हमयह अरसोहमगंधोह हम अनादिमृतस्म्य हम मैं शब्द रहित हूँ रहित, आकार रहित स्पर्श से परे एवं अद्वय अदयूँ मैं रस से विहीन रसहित हूँ गंध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हूँ अक्षम अलिंगोहम अजरोस्म्य कलोस्म्य हम अप्राणोह अमुकम अचिन्तृतस्म्य हम, हम मैं अक्षय क्षयरित हूँ रहित हूँ अजर एवं निष्कल अर्थात रहित हूँ मैं अमुक वाक्शक्ति एवं प्राण रहित हूँ अचिन्त्य चिंतन से परे तथा मैं ही क्रिया क्रियाारहित हूँ अंत्याम्यमग्राह्योनिर्देशोंहम अलक्षण अगोत्रोह अगात्रोह अचक्षुष्कोस्म्यवागम मैं अंतर्यामी हूँ अग्राह्य अर्थात पकड़ने में न आने वाला हूँ मैं निर्देश रहित एवं लक्षण रहित हूँ मैं कुल गोत्र एवं शरीर रहित हूँ मैं नेत्रेन्द्रीय रहित हूँ तथा वागेन्द्रीय रहित भी हूँ अधम हम अवरणोह हम अखंडोस्म्य अद्भुत अश्रुहम अदृष्टोहम अन्षभ्योमस्म्य हम मैं अदृश्य हूँ अवर्ण अखंड एवं अद्भुत हूँ मैं अश्रुतहूँ अदृष्ट हूँ अन्वेषण योग्य एवं अमर हूँ अवाप्यूरप्यनाकाशो तेजस्को्य विचार्य हम अम अजाह अतिसूक्ष्म विकार्य हम मैं वायु रहित आकाश तत्व से रहीित तेजोविहीन विहीन नियमों नियमोल्लंघन से रहित अज्ञेय अजन्मा जन्मरहित सुखमाति सूक्ष्म एवं अविकारी विकार रहित हूँ अरजस्को तमस्कोह असत्स्म्य गुणोस्म्य हम अमाजोनुभवात्मा गुणो हम, हम अन्यों विषयस्म्य हम मैं सत्गुण रजो गुण एवं तमोगुण से रहित हूँ गुणों से अतीत हूँ माया रहित स्वरूप हूँ अन्य तथा अविषय अर्थात विषय रहित हूँ अद्वैतोहम अपूर्णोहम अब्रम्होहम अनंतर अस्त्रोत्रोहम अदीर्घोम अव्यक्तहम अनामय मैं अद्वैत हूँ पूर्ण हूँ मैं न बाहर हूँ और न ही भीतर हूँ मैं स्रोत्र रहित हूँ अदीर्घ हूँ अव्यक्त हूँ और मैं व्याधिहित भी हूँ आनंद अद्वया। विज्ञान घनोस्म्य हम अविक्रिय अनोह अलेपोह अकर्तास्म्य हम मैं अद्वैयानंद विज्ञान घन एवं अविकारी अर्थात विकार रहित हूँ मैं इच्छा रहित हूँ अलेप लिप्त न रहने वाला हूँ मैं ही अकर्ता तथा अद्वैत भी मैं ही हूँ अविद्याहीनम अवांग मनस गोचर अनल्पोहम अशोकोहम अविकल्पोस्म्य अभि विज्वलन मैं अविद्यायुक्त कार्य से रहित हूँ मैं मन एवं वाणी से अगोचर अर्थात परे हूँ मैं अनल्प, अल्प रहित हूँ शोक रहित हूँ विकल्परहित एवं विशिष्ट अग्नि से रहित हूँ आदिमध्यातहीनोह आकाश सदृशोस्म्य हम आत्मचैतन्यूपोहम अहम आनंदिदिधन मैं आदि मध्य एवं अंत से विहीन हूँ मैं आकाश के समान हूँ मैं आत्मचैतन्य रूप हूँ तथा तो आनंद चेतन घन के सदृश हूँ आनंदाममृत रूपोहम आत्मसंस्थोहतर आत्मकामोहकाशा परमात्मे स्वरोम्य हम मैं आनंद रूप अमृत स्वरूप हूँ मैं आत्मसंस्थित हूँ अंतर अर्थात सभी की अंतरात्मा भी मैं ही हूँ मैं आत्मकाम काम हूँ तथा आकाश से अधिक व्यापक परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूँ ईशान ओस्म्य हम, हम अहमोत्तम पुरुष हम, उत्कृष्ट हम, उपद्रष्टाह उत्तरतरोस्म्य हम मैं ईशान हूँ पूजनीय हूँ उत्तम पुरुष हूँ मैं उत्कृष्ट हूँ उपद्रष्टा साक्षी रूप हूँ तथा परे से परे हूँ केवलोहम कवि कर्माध्यक्ष कर्णाधिपह गुहाश्योहम गोप्ताह चक्षश्म्य मैं केवल हूँ कवि हूँ कर्माध्यक्ष हूँ मैं ही कारणों का कारण अर्थात अधिपति हूँ मैं गुप्त आशय हूँ गुप्त रखने वाला हूँ एवं मैं ही नेत्रों का भी नेत्र हूँ चिदानंदोस्में हम चेता चिदघन चिन्मयोस्म हम ज्योतिर्मयोस्में हम ज्याजा ज्योतिषाम ज्योतिर्षम्य हम मैं चिदानंद हूँ चेतन प्रदान करने वाला हूँ चिद्घन एवं चिन्मय स्वरूप हूँ मैं ज्योतिर्मय हूँ और ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिरूप में ही हूँ तमस साक्ष्य हम तुर्य तुर्योहम तमस पर दिव्यो दिवोस्मी दुर्दर्शो दृष्टाध्याजो ध्रुवोस्म्य हम मैं अंधकार में साक्ष्य स्वरूप हूँ तुर्य का भी तुर्य हूँ अंधकार से परे हूँ मैं दिव्य देव स्वरूप हूँ दुर्दर्श और दृष्टि का आधार ध्रुव शाश्वत हूँ नित्योहमद्योहम निष्क्रियोस्मंजन निर्मलो निर्विकलोहम निराख्याल मैं नित्य हूँ निर्दोष हूँ रहित तथा निरंजन हूँ मैं निर्मल निर्विकल्प निराख्यात और निश्चल हूँ निर्विकारो निपूत निर्गुणो निष्पृहोस्म्य हम निरिंद्रियो नियंताह निरपेक्ष निशल मैं निर्विकार अर्थात विकाररहित्यपूत सदैव पवित्र निर्गुण निष्पृहूँ मैं इंद्रियों से रहित नियंता निरपेक्ष एवं निष्कल अर्थात कला रहित हूँ पुरुष परमात्मा हम पुराण परमोस्म्य हम परावरोस्म्य हम प्राज्ञ प्रपंचोपमोस्म्य हम मैं परमात्म पुरुष हूँ परम पुराण हूँ मैं परावर अर्थात ज्ञान समुद्र हूँ प्राज्ञ प्रपंच का समन करने वाला भी हूँ पराममृतस्म्य हम पूर्ण पुरातनः पूर्णाननंदकबोधोहम प्रत्यगेर कसोस्म्य हम मैं पराममृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हूँ मैं पूर्णानंदकबोधरूपूँ तथा प्रत्यग अंतरात्मा एवं एक रस सर्वदा एक रूप भी मह ही हूँ प्रख्या प्रशा तोहम प्रकाश परमेश्वरः एक था चिंतमोहम दैतादेतविल मैं प्रज्ञाता विशेष ज्ञाता हूँ मैं प्रशांत हूँ तथा मैं ही प्रकाश प्रकाशस्वरूप परमेश्वर हूँ द्वैत एवं अद्वैत के लक्षणों से भिन्न मैं ही एक चिंतन मनन करने योग्य हूँ